ये कहानी परम साध्वी परम भक्ता जनाबाई की है उनकी उम्र करीब आठ वर्ष की थी वह अपने पिता के साथ पंढरपुर आई थी वहां वह भक्त मंडली और लोगों को देखती जो सेवा भाव से अपने जीवन में बड़े प्रसन्न थे यहीं से उनके मन में सेवा और भक्ति की उमंग जाग गई और उसी आठ वर्ष की अवस्था में जनाबाई ने संत नामदेव जी महाराज के यहां सेवकाएं स्वीकार कर ली वह एक बहुत ही गरीब घर से थी माता पिता का जब शरीर पूरा हुआ तो इनके हृदय में एक बात आ गई कि मेरा जीवन प्रभु के लिए है तभी से वह नामदेव की सेविका बन गई आगे चलकर श्री जनाबाई जी नामदेव की दासी के रूप में प्रसिद्ध हुई है आपको बता दें महाराष्ट्र में जनाबाई जी का बहुत ही आदर से नाम लिया जाता है और बहुत ही महिमामय पद भी है और ऐसी इनके नाम की प्रीति हुई नामदेव जी के प्रभाव से कि बड़े बड़े सिद्ध संत जन भी इनका स्मरण करते थे करीब दास जी जैसे सिद्ध संत जनाबाई के चरणों में प्रणाम करते थे ये नामदेव जी की महिमा का प्रभाव है उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ा नामक एक गांव में हुआ था इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करूण्ड था बचपन में ही इनकी मां पधार गई और पिता जो थे जो जनाबाई को विट्ठल भगवान के दर्शन को लाए वहीं उनका भी शरीर पूरा हुआ और ये वही नामदेव जी के चरणों में समर्पित हो गई इनके हृदय में एक बात आई कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय एक ही है कोई भक्त प्रसन्न हो जाए इसलिए उन्होंने सेवकाई स्वीकार कर ली और अन्य आश्रय कोई रह नहीं गया था नामदेव जी निरंतर भजन और नाम में डूबे रहते थे नामदेव जैसे महात्मा की सेवकाई मिल जाए ये तो प्रभु की सेवकाई से भी बढ़कर है जनाबाई हमेशा सोचती कि मैं नामदेव जी को प्रसन्न कर लूँ जनाबाई जी नामदेव जी के पूरे परिवार के कपड़े धोना पूरे परिवार के लिए आटा पीसना सभी के लिए भोजन प्रसाद बनाना वह हर समय सभी के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर सेवा करती, सभी के बर्तन भी वही धोती थी और झाड़ू पोछा आदि वह करती थी। उनकी सेवा में एक बड़ा आनंद प्रकट होने लगा जिस दिन नाम देव जी की दृष्टि मुझ पर हो गई तो उसी दिन मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा चनाबाई भी धीरे धीरे नाम जप करने लगी निरंतर उसके मन में भजन चलने लगा इसीलिए कहते हैं कि भगवत मार्ग के प्रेमी से यदि संघ हो जाए तो उसके साथ हमारा भी कल्याण हो जाएगा जनाबाई को नाम स्मरण और प्रभु का चिंतन करने से उसको बड़ा आनंद आने लगा कभी कभी वह पोछा लगा रही होती तो मन में विकलता होने लगती आंखों से आंसू निकलने लगते भगवान विठल के प्रति एक अलग भाव प्रकट होने लगा जब कभी सेवा से अवसर मिलता तो भगवान के पास जाती और उनके दर्शन कर अंदर से बहुत खुशी होती तो नाचने लगती एकदम विकलता होती तो रोने लगती ये सब जनाबाई को श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगा जनाबाई जी जब भी घर के कार्य करती सभी के कपड़े धोती सभी के लिए आटा पीसती सभी को भोजन प्रसाद बनाती और बर्तनों को पवित्र करना इन सब को करने में सावधानी ये रखती कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो और नाम भी स्मरण होता रहे इसके आगे की कहानी हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए जय श्री कृष्ण